हतर प्रेम प्रवाहो लोकातीतो जहो लोक तरवपो शीताम भानतवरवपु शीत हिराम राम स्तिकृत प्रलयकलित बाहोथ महत हृत्वातृ प्रकृति सहजा अंधता मिश्रिश्र गीत शा सिंहनादम जगर्ज गीत शात मधुरमी यहांनादम जगर्ज सोय जात प्रथितम कृष्ण सोय जाता प्रथित पुषो राम कृष्ण परम पूजनीय सिंह स्वामी शांतानंदी महाराज फुल महाराज महाराज और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं क्योंकि राम में कहते मै शब जग कर प्रणाम जोरी जुग पानी हम सब मिलके भगवान नाम संकीर्तन करेंगे राम श्या राम श्या राम जय जय राम Siya Ram, Siya Ram, Jay Jay Ram, Ham Ram. Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jay Jay Ram, Ham Ram. भवन अमंगलहारी द्रव सुदस रथ ये रिहारी श राम श्या Ram, Siya, Ram, Siya, Ram, Jay, Jay, Ram, Hamram. Who can crush that? Jagan, Janani, Jana ki. अतिशय प्रिय करुणा निधन की राम शिया राम श्या राम जज राम राम शिया राम श्या राम ज ज हो ताके पद कमल मनावू जा शु कृप निरमल मति पिय राम शि Se ya ram, se ya ram, jai jai ram, ram. Vora gokulari ti sadhachali aayi praan. bachan an jaye ra shiyaram se aram taj jaye hamra miran se aram अनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की कि नाय सियाराम जग जानी करहू प्रणाम जूरी जुग पानी रह शियाराम शियाराम रियारा जै जै तो आज हम केवट प्रसंग की चर्चा करेंगे भगवान श्री राम का जब 14 साल वनवास हुआ तो भगवान श्री राम प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारे गुजारी बाद में वो निषाद राज गुह बंगाली में गुहक चंडाल उसको कहते हैं वहां भगवान श्री राम आ गए बंगाली में एक रामायण है कीर्ति वाष्री रामायण उसमें लिखा है कि ये गुहक चांडाल गुहराजा अगले जन्म में वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे वहां ऐसा लिखा है कि एक बार दशरथ राजा शिकार करने के निकले थे दशरथ राजा शब्द भेदी बाण चला सकते थे कहा से कोई शब्द उनको सुनाई दिया उस तरह नहीं देखकर वो बाढ़ चला देते थे जहां से शब्द निकलता था वहां जाके बाढ़ लगता था तो वो शिकार करने के लिए गए कोई शिकार नहीं मिला शाम ढल गई एक वृक्ष के नीचे बैठे थे उसको अचानक ऐसा लगा कि नदी के किनारे कोई जानवर पानी पीने के लिए आया जब उसको शब्द ऐसा सुनाई दिया उसने तीर चला दिया और क्या हुआ मनुष्य की चिल्लाने का आवाज सुनी उसने आप सब कुमार श्रवण कुमार की जो बात है श्रवण की छाती में वो तीर लग गया जब चिल्लाने की आवाज सुनी दस्तदार दौड़ के चले तो श्रवण ने कहा कि मेरा माता पिता तो अंध है मैं उसका एक लोता बेटा बेटा हूं मैं उनको पानी की प्यास लगी थी मैं पानी लेने के लिए आया था आप पानी उनको दे दीजिए कर श्रवण वहीं उसने दे छोड़ दिया। दिया। वो पानी पानी लेकर गए उनके उनके माता माता पिता पिता के पास बोल रहे बेटा तुम बात क्यों नहीं करते तब ने देखिये मुझसे गलती हो गई मैंने गलती से आपके लड़के को मार दिया तो दोनों बहुत रोने लगे उसने कहा देखो हमारा पुत्र की विरहमी हमारा प्राण चला जाएगा लेकिन हम भी तुमको अभिशाप देते हैं कि तुम्हारा भी पुत्र के विरहमी प्राण जाएगा दशरथ राजा का हम मालूम है जब राम लक्ष्मण भरत कोई नहीं थे तब उनका प्राण चला गया वो दोनों वही मर गए दशरथ ने तीनों का अग्नि संस्कार किया तो सीधा चले गए वशिष्ठ मुनि का आश्रम वशिष्ठ मुनि आश्रम में गए तो उनके वशिष्ठ मुनि नहीं थे उनका पुत्र वामदेव था तो वामदेव को पूछा कि देखो मैंने तीन ब्रह्महत्या का पाप किया है ये तीन ब्रह्महत्या पाप का प्रायश्चित क्या होगा तो वामदेव ने कहा आप तीन बार राम राम राम कहिए तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा तो तीन बार राम राम कह के चले गए वशिष्ठ मुनि जब आश्रम में आए तो उनके लड़के वामदेव ने कहा देखिए दस दसराज आए थे मैंने उनको तीन ब्रह्मत्या का पाप का प्रायश्चित क्या होगा मैंने तीन बार राम नाम कहने को कहा वशिष्ठ बहुत गुस्से हो गए अगर तो तुम्हें तीन बार राम नाम कहने को कहा एक बार राम नाम करने से हजार हजार जन्म का पाप चला जाता है तुमको तो राम नाम में विश्वास नहीं तुम चंडाल होकर जन्माना पड़ेगा तुमको तो वाम देगा ठीक है मेरी कैसी मुक्ति होगी कहते भगवान राम से तुम्हारी दोस्ती होगी तो को मीता जब आलिंगन करेंगे, तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा इसके बाद जन्म नहीं होगा तो यहां गुहराजा भगवान श्री राम के दोस्त है जब भगवान श्री राम आए तो गुहराजा को बहुत आनंद है आप वन में रहेंगे चौदह साल यहां ही रहे कहीं जाने की जरूरत नहीं तो नहीं भगवान राम ने कहा नहीं ठीक में एक रात यहां रोकूंगा तो रात को वृक्ष के नीचे घास बिछा दिया मां सीता और भगवान राम सो रहे लक्ष्मण और गुफ दोनों रक्षा कर रहे दूसरे दिन सुबह में भगवान राम गंगा पार करेंगे जितने नाविक से सबको बहुत आनंद है कि भगवान राम जो हमारी नौका में बैठे तो बहुत अच्छा है सब लोग क्या करें अपनी नौका को अच्छी तरह से सजा रहे है कर रहे हैं उसमें केवट एक नाविक था वो बहुत गरीब था उसके पास नौका को सजाने का कुछ पैसा नहीं था उसकी भी बहुत इच्छा है कि भगवान राम मेरी नौका बैठे तो बहुत अच्छा लेकिन अपनी नौका तो सजा नहीं पा रहा है तो उदास होकर बैठा है पत्नी ने कहा क्या बात है तुम इतने उदास हो मैंने सोचा था भगवान राम मेरी नौका में बैठेंगे लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं इस सजाने का तो उसकी पत्नी ने कहा भगवान राम तुम्हारी नौका में बैठेंगे किसी के नौका में नहीं बैठेंगे तुमने ऐसा कैसे बोला भाई तुमको मालूम नहीं मुझे याद है तुमने एक बार मुझे कहा था कि एक बार गोह राजा सीकार निकले थे बहुत प्यास लगी इतनी प्यास लगी थी कि पानी नहीं पीने से जान चली जाए तब केवट ने उसको पानी पिला है तब गोहराजा ने कहा तूने मेरी जान बचाई तुम कुछ वर मांग केवट तो ने कहा पानी पिलाए उसमें क्या वर की जरूरत है ठीक है अभी नहीं तू जब जरूरत तब मांग लेना आज उसने पत्नी को अभी जाइए आप सीता और राम सोए हुए गुह राजा को बोताना क्या वर मांगना है कल आप एक ढंडेरा पिटवा दीजिए वहा किसी की नौका नहीं रहेगी सिर्फ मेरी नौका रहेगी यही वर मांग लो और कुछ नहीं मांग है वो तो दौड़ के चला गया गुहराजा और लक्ष्मण जाग रहे के पास जाके कहा कि आपको क्या याद है मेरा एक वर मांगना बाकी बजे हाँ, हर एक क्या आज भगवान राम मेरे मेहमान है तुम एक क्या दो वर मांग सकते हो दो की जरूरत नहीं एक ही वर चाहिए क्या चाहिए फिर बस आप कल सुबह में पिटवा दीजिए कि गंगा के किनारे किसी की नौका नहीं रहेगी सिर्फ मेरी रहेगी मैं भगवान राम को गंगा पार करवाना चाहते ठीक है वही होगा दूसरे दिन सुबह में भगवान राम लक्ष्मण सीता गोरा जा तीनों जब गंगा के किनारे आए केवल निश्चिंत होकर बैठा है भगवान को मेरे पास ही आना पड़ेगा ठीक है आरो बैठा है यहां लिखते हैं नावन के ना कह तुम्हार मरमु में जाना चरण कमल रज कहू सब कह मानस कर नीम कचुआ छुअ सीला भरी नारी सुहाई पाहन तेन काट कठिनाई तरनी मुनि धरनी हो जाट परि मरीना व उड़ाई मागी नावन के बटू आना भगवान कहते नौका ले आओ वो नहीं ले आता है क्या कहता है कही तुम्हारा मर्म में जाना भगवान को कहता तुम्हारा मर्म मुझे मालूम इतने दिने तक तो किसी ने भगवान को ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ भाई क्या मर्म जानते हो वे चरण कमल रज कहू सब कह ही मानुस करनी मुरी कछुत सिला भरी नारी सुहाई पाहन तेना का तुम्हारी चरण धुन में कुछ ऐसा जादू है मैंने सुना एक पत्थर पड़ी थी पत्थने से नारी बन गई है ये मेरी जो नौका है न वो तो काठ की है पत्थर से नरम चीज की है और वो जो नारी बन जाएगी ठीक है मेरे घर में संभाल नहीं पा रहा ठीक है ये दूसरी आ जाएगी आप सबको मालूम है जब भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे थे तो गौतम की पत्नी अहल्या है भगवान श्री राम यहाँ लिखते हैं आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही ऐसा एक आश्रम देखा विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जा रहे थे कि खग मृग जीव जंतु तो वो आश्रम में कोई पशु पक्षी भी नहीं रहता है मनुष्य तो नहीं है लेकिन वृक्ष पर कोई पशु भी नहीं पक्षी भी नहीं हो और आसपास में पशु भी नहीं भगवान श्री राम ने विश्वामित्र को पूछा क्या बात है ऐसा आश्रम में कभी नहीं देखा पक्षी नहीं है वृक्ष पर यहाँ पशु भी नहीं तो विश्वामित्र ने कहा कि देखिए ये अभिशप्त तो भूमि है विश्वामित्र ने कहा गौतम नारी श्राप बश उपल धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर गौतम नारी श्राप बश पल देहा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर गौतम नारी श्राप अहल्या को गौतम ने अभिशाप दिया वो पत्थर बन गई है चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर प्रभु कृपा के जी भगवान ने जब चरण स्पर्श किया तुलसीदास जी लिखते हैं पर सत सतपन शोक न शावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुख दायक सनमुख कर जोरी रही अति प्रेमय अधीरा पुल क शरीरा मुख नहीं आ बही बचन कही अति अतिशय बण भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बी पर सत पद पावन भगवान श्री राम ने चरण स्पर्श किया शोक नशावन प्रकट भई तप पूज सही इतने दिनों तक तपस्या की पत्थर बनकर रह लिया देख रघुनायक नायक जन सुख दायक कर जोरी रही भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आ बही बचन कही इतना आनंद हो रहा है आंख में से अश्रु निकल रहा है यहाँ कहते अतिशय बड़ भागी चरण ही लाग भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक रखा जुगल नयन जल धार वही अपनी आंखों के आंसू से अहल्या ने भगवान श्री राम का चरण धो दिया अहल्या ने कहा मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन मैं का अपवित्र नारी आप पूरा जगत को पवित्र करते आज तक मैं सोचती थी कि गौतम मुनि ने मुझे अभिशाप दिया लेकिन आज मुझे मालूम हो गया गौतम मुनि ने अभिशाप नहीं दिया उससे मुझे आशीर्वाद क्या है तुम्हारा जो दर्शन मिलेगा ये तो सबसे बड़ी कृपा है ना तो यहाँ अहल्या तो हैं मुनि श्राप जो दिन्ना अति भलुकिन परमय अनुग्रह में माना देखू भरी लोचन भव भय मोचन यही लाभ संग जाना बिनती प्रभु मोरी मे मति भोरी नातन मा गहू बर याना पद कमल परागा रस अनुराग मम मम मम मन मम मधुप करे पाना मुनि श्रापजो दीना अति भलु उसने बहुत अच्छा किया बहुत भला किया परम अनुग्रह में माना उसने परम अनुग्रह किया यहां अहल्या भगवान के पास वर मांगती है बीनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथन महाहु बराना और दूसरा कोई वर्ण चाहिए क्या चाहिए पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पान मेरा मन रूपी भ्रमर तुम्हारे चरण कमल का मधुपान करे देखिए हमारा मन कभी कभी भगवान का नाम लेते बहुत आनंद होता है लेकिन कभी कभी यही मन विषय में आसक्त होता है अहल्या ने भगवान श्री राम के पास चाह बस मेरा मन तुम्हारे चरण कमल कमलमय रहे और यहाँ कहती यही भांति बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा रूपावा गई पति लोक आनंद भरी भगवान श्री राम के चरण में प्रणाम करते करते शरीर छोड़ दिया अपने पति लोक में चले गए तो यहाँ केवट कह रहा है भगवान श्री राम को क्या करा है नऊ का है ये मेरी आजीविका है लोग को ले जा से से नऊ का जो नारी बन जाएगी तो खाना पीना से बंद हो जाएगा आपको एक कहानी मालूम होगी वो एक काठेरिया था वो काठ जो काटता है कठुरिया उसकी जो कुड़ार थी एक बार नदी में गिर गई तो बहुत रोता है तो जल देवता आए क्या हुआ मेरी कुड़ाड़ नदी में गिर अच्छा ठीक है ठीक है जल देवता ने डूब लगाई और एक निकाली सोने की कुड़ ये तुम्हारी नहीं प्रभु मेरे ने फिर डूब की लगाई चांदी की निकाली ये तुम्हारी ये भी नहीं फिर डूब लोहे की निकाली ये तुम्हारे हाई ये मेरे तो उसने तीनों दे दिया आपको ये मालूम है इसके बाद कुछ है मैं आपको बताता हूँ और तीनों लेकर जब घर गया तो उसने पत्नी बचा तीनों कहां से मिली किनारे यहाँ जल देवता का दर्शन हुआ तो नदी के किनारे वो टहलती थी उसकी पत्नी तो बहुत कादो था अचानक पेड़ उसमें झाके स्लिप होकर नदी में डूब गई जब डूब गई तो वो तो फिर जो तो कठरा वो फिर भगवान को पुकार प्रभु मेरी एक ही पत्नी थी वो गिर में क्या करूं तो फिर जल देवता एक सुंदरी अपसरा निकाली यही तुम्हारी पत्नी है कुछ अरे तो तुम तो कितना अच्छा था है थोड़ी देर पहले मैंने लोहे सोने की निकाली चांदी की निकाली तुमने नहीं ली नहीं प्रभु मैं पहले जैसे अच्छा ही हूँ तो ऐसा क्यों क्या कारण क्यू जो मुझे मालूम है आपने एक निकाली बाद में दूसरी निकालेंगे बाद में मेरी वाली निकालेंगे बाद में के तीनों को ले जाओ ठीक? <laughs> तो उससे मैं पहली वाली से काम चला लूंगा ठीक है तो, <laughs> <laughs> तो यहां ये केवट कह रहा है कि छत सिला भरी नारी सुहाई पाहन तेन काठ तरणी मणि धरनी हुई जाए बाट पर मोरी नाव उड़ाई भगवान को कहता है जो प्रभु पार अबसी सी गा चह हूं मोहिपद पदुम पखारन कहो। जो तुमको गंगा के उस पार जाना है तो तुमको ही बोलना पड़ेगा कि तुम मेरा चरण धो दो गरज मुझे नहीं है केवट कह रहा है ठीक है मोहिपद पदुम पखार न कहू ठीक है तुमको ही बोलना पड़ेगा कि मेरा चरण धो दो तो मैं ले जाऊंगा और एक बात है ऐसा मत सोचना कि मैं तुमको वहां गंगा के उस पार ले जाने की बात पैसा मांगा मैं कुछ पैसा नहीं लूंगा ये केवट कह रहा है पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा ही चहो मोहि राम रावर यान दशरथ सपथ सब साची कहो बरुती तीर मारू लखु न जब न पाय पखारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ पार उतारी हो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मैं कुछ उतराई नहीं लूंगा मोही राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साजी मैं दशरथ की शपथ लेकर कहता हूँ कुछ पैसा नहीं लूंगा लक्ष्मण ने सपत मेरे बाप की क्यों लेते हो तुम्हारे बाप की शपथ ले दशरथ शपथ तो तो साची कहो वैसे नहीं, नहीं आपके पिता ने कहा था रघु कुलरी सदा चलिया प्राण जायी वचन जाय बरु तीर मारो लक्ष्मण कहा तीर पर चला गया तो के वटने कहा देखिए राम मेरे पास मांगते और आप मुझे तीर दिखाते दोनों काम एक साथ नहीं होगा ठीक है आप क्या सोचते हैं मैं तीर से डरता हूँ आप जो मुझे तीर भी मारेंगे तो क्या होगा मैं तो भगवान राम का दर्शन करते करते मेरे मैं शरीर छोड़ूंगा गंगा के किनारे मेरा शरीर जाएगा और जो मेरी पत्नी है ना आपको संभालना पड़ेगा लक्ष्मण तीर वापिस रख दिया ठीक है कि जमेली में जाने की जरूरत नहीं ठीक है यहाँ कहते है सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बीर से करुणा ए न चीत ही जान की लखनत भगवान श्री राम केवट की ओर देखकर हंस रहे क्यों हंस रहे तीन कारण है पहला कारण है कि केवट अगले जन्म में कच्छप था भगवान विष्णु जब शेष की सैया पर सो रहे थे समुद्र में तब ये कच्छप को इच्छा हुई भगवान विष्णु की चरण सेवा करूंगा तो वो तेरता तेरता भगवान विष्णु के पास जाकर जब ऊपर उठता है तो श्रेष्ण पूछ से उसको हटाकर धक्का मारकर गिरा देता है कभी पूछ बचाकर ऊपर जाता है मां लक्ष्मी चरण दबाती है उसने देखा वो कच्छ पारा है उसको हाथ से उसको धक्का देकर गिरा दिया लेकिन यहां कहते हैं कि कच्छप ने मृत्यु की अंतिम क्षण तक अपना प्रयत्न जारी रखा जितनी बार गिरता है उतनी बार फिर विष्णु के चरण के पास जाना प्रयत्न करता है मृत्यु के अंतिम क्षण तक प्रयत्न जारी रखा और दूसरे जन्म में ये केवड़ बन कर आया, भगवान श्री सी राम सीता की ओर देखकर लक्ष्मण की ओर देखकर हंस रहे क्योंकि लक्ष्मण शेष का अवतार है सीता मां लक्ष्मी है अगले जन्म में उसके पास आना ही नहीं दिया था ठीक है आज दोनों खड़े हैं ये चरण धो के छोड़ेगा ठीक है ये पहला कारण है दूसरा कारण भगवान श्री राम की शादी से पहले लक्ष्मण रोज भगवान श्री राम का चरण दबाता रोज सेवा करता था रात को बाद में सो जाता था जब भगवान श्री राम की शादी हो गई मां सीता आ गई लक्ष्मण को ये मौका नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मण बहुत उदास हो गया एक बार भगवान श्री राम ने पूछा क्यूँ क्या बात है क्या क्यों उदास हो तुम प्रभु पहले तो आपकी चरणों की सेवा मिल रही थी अभी तो नहीं मिल रही आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं भगवान श्री राम व्यवस्था हो सके क्या देखो दो दिन के बाद होली है हमारे रिवाज ये होली में सब रंग खेलते हैं और खेलने के बाद जब खेल समाप्त तो होता है तब तुम भाभी के पास जो भी मांगोगे ना वो दियर को देना भाभी को देना पड़ता है दीर भाभी के पास मांगता है भाभी जो मांगे उसको भाभी को देना पड़ता है तुम एक काम करो दो दिन के बाद होली है बस तू मांग लेना लक्ष्मण तो बहुत अच्छा लगे ठीक है भाई की होली ही चलेगी हमारे ठीक है भगवान राम की चरण सेवा मिल जाएगी तो दो दिन बाद होली खूब रंग खेल खेलना हुआ जब समाप्त तो हो गया तब तो सीता के पास लखनऊ चला गया आपको क्या चाहिए तो लक्ष्मण ने कहा मुझे भगवान श्री राम का चरण सेवा का मौका दीजिए सीता ने जब ही सुना कि मैं अपने पति की चरण सेवा नहीं कर पाऊंगी सुनने के साथ ही साथ बेहोश होकर गिर गई आजकल मैया लोग का क्या होगा मुझे मालूम नहीं है <laughs> लेकिन सीता गिर गई ना यहाँ के मैं बहुत अच्छे दिल्ली के तो ना बहुत अच्छे <laughs> मैं दूसरी बात कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ कहते बेहोश हो गई तो जो बेहोश की गिर पड़ी सब चला आए दस दस राजा चलाए कौलाए क्या हुआ कि आप सब लक्ष्मण को पूछा है तुमने क्या मांगा लक्ष्मण दौड़कर भगवान राम के पास चलेगा अरे आप नहीं तो बोला चरण सेवा मांगो मैंने मांगा वो तो बेहोश होकर गिर पड़े मैं क्या करूं तो भगवान राम ने कहा तुम कान में जाकर एक बात कहना उसका होश आ जाएगा क्या बताना है कान में जाकर कहना कि दाएं की दाए पेड़ की सेवा आप कीजिए बाएं पे सेवा मैं करूंगा भागवत वाला कर लीजिए ठीक है तो काम हो जाएगा तो यहां सीता का होश आ गया लेकिन भगवान राम कह तुम दाएं पैर और बाए पेड़ के झगड़ा कर रहे थे दोनों पैर की सवाए की करेगा कौन वो केवट तीसरा कारण भगवान श्री राम हंस रहे तो लक्ष्मण ने कहा आपकी बात नहीं सुनता आप हंस रहे क्या बात भगवान श्री राम ने कहा देखो मेरी बात कोई नहीं सुनता फिर मैं हस्ता कोई नहीं सुनता मैं, तो भगवान श्री राम ने कहा देखो लक्ष्मण तुम भी मेरी बात नहीं सुनता और सीता भी मेरी बात नहीं सुनती लक्ष्मण ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता हमने आप, कप, आपकी बात नहीं सुना। आप कोई एक उदाहरण दीजिए हमने आपकी बात नहीं सुनी भगवान श्री राम ने कहा देखो लक्ष्मण चौदह साल का वनवास मेरा हुआ था तुम्हारा नहीं हुआ मैंने तुमको कहा अयोध्या में रहो माता पिता की सेवा करो तुमने मेरी बात नहीं सुनी ठीक है सीता को भी कहां? कहा अरे चौदह साल के बाद आ जाऊंगा मैं सासू ससुर की सेवा करो नहीं मेरे पति की सेवा नहीं बच पाऊंगी सो व्यू भी मेरे पीछे पीछे चली आई तुम लोगों ने क्या मेरी बात सुनी इसके बाद भगवान श्री राम बहुत बढ़िया बात कहते हैं देखो जब मैं देखता हूं कोई मेरी बात नहीं सुनता लेकिन मेरी बात नहीं सुनने से पीछे मेरे प्रति भक्ति है मेरे प्रति प्रेम है तब मुझे बहुत आनंद होता है देखो सीता ने मात नहीं बात नहीं सुनी तूने बात नहीं क्यों मेरे पति प्रेम है केवट क्यों बात नहीं सुनता मेरे पति प्रेम है भक्ति है हम देखते हैं मां शारदा भी भगवान श्री रामकृष्ण की बात नहीं सुनती थी आपको मालूम है देखिए एक छोटी सी बात कहता हूं जब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में थे उनका खाना लेकर माँ आ रही थी एक महिला ने कहा माँ मुझे दे दीजिए माँ ने दे दिया भगवान श्री कृष्ण बैठे खाएंगे वो महिला ने सामने रख दिया थाला वो चली गई जब मां शारदा अंदर आई तो ठाकुर नहीं खा रहे बहुत गंभीर होकर बैठे हुए तो क्या हुआ तो श्री रामकृष्ण कहा करे तुमने जिसको थाला दिया तुमको तो मालूम नहीं उनका चरित्र अच्छा नहीं मां ने कहा मुझे मालूम है तुमको तो मालूम नही मैं अपवित्र चरित्र वाले का छुआ खा नहीं सकता तुमको मालूम नहीं माँ ने कहा मुझे मालूम है ऐसा क्यों किया? आज से कभी मेरा थाला किसी के हाथ में मत देना मां ने कहा मुझसे नहीं होगा देखिये आमी पारवोना ठाकुर अच्छा यहां थोड़ी सोचने की बात है भगवान श्री राम कृष्ण जानती मां शारदा वो भगवान है उनके पति है और मां शारदा ही सिर्फ ठाकुर को अच्छी तरह खिला पाती थी श्री रामकृष्ण देव जब खाने के लिए बैठते थे मुहर समाधि होती थी माँ कुछ बात करके उसका मन नीचे लाती थी और खिलाती थी और आपको मालूम है खिलाने के लिए माँ कभी कभी थोड़ा सा झूठ भी बोल देती थी आप सबको मालूम होगा जब डॉक्टर ने कहा था सिर्फ दूध खाकर रहना तो वो छे सात से दूध को घन करके दो से करके श्री रामकृष्ण खिलाते थे कितना है? दो से दूध तो खा लेते थे बार गोलाब माँ है उसने बार में ले तो वो ले श्री राम पूछा, कितना है तो छह सात से छिला रही मेरा पेट इतना दुर्बल है उस दिन सच सचमुच उसका पेट खराब हो गया ठीक है बुलाओ बुलाओ माँ को बुलाया कितना दूध माँ ने कहा वो दो से ही होगा वो ये तो गोलाब बोलती है छह सात से दूध वो यहाँ का माप नहीं जानती है माँ के पीठ लेकिन यह हम क्या देखते मां ने कहा मुझसे नहीं होगा यहा सोचने की बात यह है भगवान श्री रामकृष्ण से भी ज्यादा महत्व देती है मां शारदा देवी अपवित्र संतान को क्यों वो अपवित्र संतान ने उनको मां कहकर पुकारा है मां ने कहा आमा के यदि क्यों मां बोले डाके अमिता के फेराते थे मुझे कोई महा कहकर पुकारेगा मैं उसको वापिस नहीं जाने दूंगी और बाद में मां क्या महासार ठाकुर को कहती है तुम्हें की सुधु आमार ठाकुर तुम्हें तो सकल ठाकुर तुम क्या सु मेरे ठाकुर हो तुमको सबके ठाकुर हो ठाकुर हंसने लगे और खाना शुरू कर दिया अपवित्र खाना पवित्र होगा देखिए यहाँ मां शारदा देवी ठाकुर की बात नहीं सुनती फिर भी ठाकुर को आनंद हो रहा है यहाँ भी हम क्या देखते हैं केवट भगवान श्री राम की बात नहीं सुनता किंतु भगवान राम को आनंद हो रहा है जो भी हो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम पानी ले आओ मेरा चरण धो दो, दो केवट दौड़कर चला गया यहाँ कहते हैं पद नीरखी देव सरिहर गंगा का पानी ले आया यहाँ कहते गंगा ने जब देखा भगवान श्री राम का पदनक तब उसको मालूम होगा कि यही विष्णु का पाद पद्म है जहां से मेरी उत्पत्ति यही मेरा जन्म स्थान है पदनक निरखी देव सर गंगा को भी आनंद हो रहा है अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा भगवान श्री राम का चरण धो रहा है खूब आनंद हो रहा है वो आनंद में नाचता है भगवान ने कहा भाई नाचना बंद कर भाई पहले तुम दो दो, है। मैं ऐसा खड़ा हूं काम कीजिए मेरा सर पकड़ कर खड़ा रह जाइए ठीक है आपका हाथ मेरे सर पर रहेगा तो मेरा भी अच्छा होगा ठीक है <laughs> मेरा भी कल्याण होगा <laughs> तो लक्ष्मण ने कहा ठीक तो है भाई अच्छे से सर पकड़िए तो बहुत हमको ये तंग कर रहा है जो भी भगवान श्री राम केवट का सर पकड़ के खड़ा है वो चरण रहा है यहां कहते है, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई पुंज आकाश में से देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं कि इसके समान साली कोई नहीं है और तो यहाँ क्या हुआ भगवान श्री राम का पेड़ धो दिया और यहाँ कहते हैं पद पखारी जल पान करी आपु सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय लही पार पद पख रि जलु पान करी आपु सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय लही पार पद पखारी जलू पान भगवान भगवानी राम का चरणाम पान किया आपू सहित परिवार अपने परिवार को बुलाया ग्राम के सब लोगों को बुलाया सबको बुलाकर भगवान श्री राम का चरणाम पिला रहा है तो सीता ने लक्ष्मण को कहा रे हम भी लाइन में खड़े हो जाए हमको भी मिल जाएगा लक्ष्मण हम तो क्षत्रिय है हम मांगे कहा से हम क्यूँ मांगेगे अरे सीता ने कर खरे पहले सी तो मांगने की शुरुआत उसने कर दी भाई मांगी ना वन केवल ग्रहों को मांगने की मैं क्या <coughs> कोई तकलीफ नहीं सीता ने लक्ष्मण ने भी भगवान श्री राम का चरण पिया बाद में क्या पीतरु पार करी प्रभु केवट ने भगवान श्री राम को कहा का? प्रभु जी आप तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम में गए थे पढ़ाई के लिए हाँ पढ़ाई की, की। तर्पण का मंत्र जानते वहां जानता हूं एक काम कीजिए मेरे पूर्व पुरु पुरुषों का तर्पण नहीं हुआ बहुत दिन हो गया ठीक है मैं और मेरी पत्नी गंगा का पानी लेकर खड़े रहते हैं आप और लक्ष्मण थोड़ा तर्पण का मंत्र बोलिए मैं उनका तर्पण करना चाहता हूँ भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भाई शुरू करो भाई <laughs> वरना उस बार नहीं जा पाएंगे तो यहाँ कहते पितरु पार करी प्रभु सब पितरु को पार कर दिया प्रभु ही पुनी मुदित गए भगवान का चरण तो धो दिया लेकिन केवट ने कहा के प्रभु और एक समस्या है क्या समस्या बेहू चरण तो धो दिया आपके पैर में तो जूता नहीं है आप फिर ये चरण जो जमीन पर रखकर मेरी नौका में उठेंगे तो चरण में फिर धूली लग जाएगी वही तो वही समस्या तो भगवान का क्या करना है मुझे कुछ नहीं करना मैं आपको दोहा से उठा के नौका में बिठा दूंगा आपको चलने की आवश्यकता नहीं है जो भगवान जगत के पालनहार है जो भगवान जगत का भार वहन करते हैं आज एक भक्त भगवान का भार वहन कर रहा है कभी कभी भगवान को भी भक्तों की काम पड़ी जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी कभी कभी भगवान को भी भक्त की जरूरत होती है गुजराती में भजन है पग मने धोवा दियो रघुराय पग पग मैर प्रभु मने शक पड़ियो मन माये शक में संदेह रज तुमारी काम नाव नारी बनी जाए ये तुम्हारी रज है ना हम ऐसा कुछ जादू है नाव नारी बन जाती है तो क्या होता है तो तो हमारा रंग जननी आजीविका टड़ी जाए रंग गरीब आजीविका चली जाए मैं ये दो लाइन आपको गाकर सुनाता हूँ गुजराती भजन है मेरे से प्रफुल्ल महाराज और अच्छा जानते है रघुराय तमारा पग धोवा रघुराय प्रभु मने शक पड़ियो मन जी रज तारी कामण गारी नाव नारी बनी जाय जी तो त्व तो मार रंकननीय मरा रंक जननी, तो तो जननी आजीविका टडी जाय जायरा पग दियो रघुराय जी दियो ने रघुराय तमारा पग दियो रघुराय प्रभु मने शक्यो मन माय जी भगवान श्री राम को उन्हें उठाकर नौका में बिठा दिया पीछे पीछे सीता बैठ गई लक्ष्मण बैठ गया बाद में वो नौका लेकर जा रहा है केवट ने सोचा कि उस पार जाने से तो भगवान तो उतर कर चले जाए काम करे बीच में घुमाए भगवान को ठीक है तो ज्यादा देर तक रह पाएंगे ठीक वो बीच में घुमाता है लक्ष्मण ने सोचा क्या बात है वो गंगा नौका वापिस ले आ रहा है तो भगवान श्री राम को क्या भगवान मालूम नहीं है कुछ भूल गया ना मालूम नहीं तो बीच में ही घुमाता है तो लक्ष्मण ने कहा भाई हम तो उस पार जाएंगे तो बीच में क्यों घुमाते हो तो केवट ने कहा अच्छा आपको जल्दी क्या है बोले तो मैंने सुना है आपके पास चौदह साल समय है <laughs> पिता ने कहा है कि आपको चौदह साल वन में रहना है जहा रहना अच्छा वन में कुछ क्या काम है कुछ कोई कोई काम नहीं तू तो, तो पर तकलीफ क्या है मैंने तो कहा है? पैसा नहीं दूंगा हैं और नौ विहार हो रहा है ये ठीक है आप कहा उस पार जाएंगे हैं खाली पेड़ चलेंगे कहा कांटा लगेगा कहा पत्थर लगेगा तो नौ विहार हो रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है आपको और जब आप घुमाने की जब बात कही तो मैं आपको शास्त्र की बात सुनाऊंगा लक्ष्मण ने कहा शास्त्र की बात तुम क्या शास्त्र बात सुनाओगे तो केवट डा देखिए मैंने सुना है कि मनुष्य जन्म लेने से पहले चौरासी लक्ष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है बाद में मनुष्य होना पड़ता है ये जो भगवान मेरे सामने बैठे हैं उन्हें चौरासी लक्ष्य बार मुझे घुमाया ठीक है अच्छा उसने चौरासी लक्ष बार घुमाया मैंने कितनी बार घुमाया गिनती करके देख लीजिये ठीक है तो भगवान राम ने लक्ष्मण का भाई चुप करके बैठ बना और ज्यादा घूमना पड़ेगा तो लक्ष्मण चुप करके बैठ गया ठीक है तो जो भी हो थोड़ी देर घुमाने के बाद वो उस पार जाके भगवान को उतारा है उतरी ठाड भई सुरसरी रेता सिय रामो गृह लखन समेता केवट उतरी दंडवत किन्ना भगवान श्री राम को केवट दंडवत प्रणाम करा दंडवत मालूम है दंड मिश्र लाठी लाठी जब गिरती है ना सीधी गिरती है हुँ? हम जो मंदिर में प्रणाम करते हैं ना प्रणाम पहले बैठ जाते हैं बाद में सो जाते हैं लेकिन दंडवत भक्ति की इतनी आतिशत जो है कि वो भगवान को सीधा भगवान के चरण में गिरता है आप प्रयत्न मत कीजिए सर टूट जाएगा ठीक है ऐसा करने की जरूरत नहीं केवट उतरी दंडवत किन्ना प्रभु ही सकुच यही नहीं कचुदिना भगवान को संकोच हो रहा है मैं कुछ केवट को नहीं दे पा रहा ही की सिय जान निहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी सीता ने भगवान राम की मन की इच्छा जान गई उसने हाथ में से मुद्री का बार करके बोला ये दे दीजिए दे देखिए सती स्त्री उनको कहते हैं जो पति के मन की इच्छा जान जाती उसके मुताबिक काम करती अभी कुछ कुछ है बोलने से भी नहीं सुनते है यहाँ यहाँ की बात में नहीं करा ठीक <laughs> है उतारी कहे हो कृपाल ले ही उतराई भगवान श्री राम ने कहा केवट उतराई ले लो केवट चरण गहे अकुला आई केवट ने भगवान श्री राम का चरण पकड़ दिया कहा नाथ आजु में काहन पावा मीटे दोष दुख दारिद्र दावा मुझे क्या नहीं मिला प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया जिसको पाने से सब कुछ पाना हो जाता है जिसको जाने से सब कुछ जाना हो जाता वही भगवान है आज केवट कह रहा है कि नाथ आजु में काहन पावा मीटे दोष दुख दारिद्र धावा मेरा दोस्त चला गया दुख मिट गया दारिद्र में अपने आप को गरीब समझता था लेकिन आज मैंने देखा भगवान मेरे पास मांग रहे मैं तो गरीब कहा ठीक है, है? दोष दुख दारिद्र दावा दावा का मतलब दावानल मेरे आपके सबके अंदर दावानल चल रहा है कामना वासना भूख का दावानल ये मिटता नहीं हम मिटाने का प्रयत्न करता है करते हैं लेकिन और भी चलता है लेकिन भगवान का दर्शन होने से ये मिट जाता है मीटे दुष् दुख त्रदावा बहुत काल में किन्नी मजूरी मैंने बहुत काल मजूरी की आज दिन विधि बनी भली पूरी आज विधाता ने मैंने भरपूर कर दिया कहता है आज दिन विधि बनी भली पूरी अब कछुनाथन चाहियो मोरे मुझे कुछ नहीं चाहे अब कछुना चाहिए और क्या कहता है केवट ने कहा मैं आपके पास कुछ नहीं ले सकता क्यूँकी मेरा नियम है लक्ष्मण ने कहा भाई बार बार तुम नियम देखा तो क्या नियम है तुम्हारा तो केवट ने कहा देखिए हमारा एक नियम है जो आपस में एक ही धंधा करते है वो लेन देन आपस में नहीं करते नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो ठीक है नाई नाई से पास रुपया नहीं लेता धोबी धोबी से नहीं लेता डॉक्टर डॉक्टर के पास रूपया नहीं लेता हमारा हमारा धंधा है ना हम आसपास आपस में लेन देन नहीं कर सकते लक्ष्मण ने कहा हम राजा के लड़के और तुम्हें गंगा का नाविक कैसे धनदायक होगा तो देखिये आपके साथ बात नहीं हो रही राम के साथ बात <laughs> तो भगवान राम ने कहा मुझे भी मालूम नहीं कैसे हमारा धनदायक होगा देखिये प्रभु मैं गंगा का नाविक आप मेरे पास आए मैंने गंगा पार करा दिया और आप भवसागर के नाभिक है मैं जब भवसागर पार के पास प्रभु खड़ा रहूंगा आप मुझे भवसागर पार करा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए एक केवट है देखो भवसागर पार यहाँ कहते है क्या कहता है केवट फिरती बार मोहिजो देवा सो प्रसाद में सिरधरी लेवा भगवान को चौदह साल के बाद फिर यहाँ से आना ठीक है भगवान को कहता है फिरती बात तुम चौदह साल के बाद आना तब तुम जो देगा में सिरधरी लेवा यहाँ कहते बहुत तकिन्न प्रभु लखन सि बहुत तकिन्न प्रभु लखन सिंह नई कछु के वटुले विदा किन्न करुणा यतन भगति बिमल बरुदेही बहुत प्रभु सिंह नहीं कचु के वुलेदा किन्न करुणातन भगत बिमल बरुदेही बहुत किन्न प्रभु लखन नहीं बीदा यतन, बरु देही, बहुत, बहुत कहा प्रभु ने कहा लक्ष्मण लक, ने कहा सीता ने कहा नहीं कछु के वटुले केवट ने कुछ नहीं लिया विदा किन्न करुणायतन भगवान ने विदाई दी भक्ति विमल बरदे विमल भक्ति का वरदान जो श्री रामकृष्ण शुद्धा भक्ति जिसको कहते हैं हम भगवान को चाहेंगे भक्ति में और दूसरा कुछ नहीं चाहेंगे देखिए केवट की कहानी ये अगले दिन में कत्सप था ये कत्सप साधक का प्रतीक है हम सब लोग साधक है कथसप क्या है स्लो स्लोब स्टेडी धीरे धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं है। हमको भी अपनी साधना धीरे धीरे करनी जारी रखनी है और क्या होता है कच्छप का कच्छप जब भगवान विष्णु के चरणों के पास जाने का प्रयत्न करता है बार बार गिरता है कभी लक्ष्मी गिरा देती है कभी शेषनाग गिरता है लक्ष्मी ये पैसा ठीक है हां? ये शेषनाग वासना का प्रतीक है नाग होती है तो ये हमको काम कांसन बार बार गिरा देता है हम अपनी साधना में से कभी कभी हम गिर जाते हैं लेकिन फिर भी हमको रुकना नहीं है हमको अपनी साधना को जारी रखना है और हम जो जारी रखेंगे जितनी बार गिरेंगे उतनी बार ही फिर प्रयत्न करना है स्वामी विवेकानंद कहते हैं राइज अवेक्टोल जब तक लक्ष्य पर ना पूछे तुम बस आगे बढ़ते रहो तो ये साधना हमको करनी है और धीरे धीरे होगी हम करते रहेंगे मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं एक भक्त तो था वो रोज भगवान का नाम करते करते रात को सो जाता था तो एक बार रात को सो गया तो भगवान का दर्शन हुआ उसको और भगवान ने कहा देखो तुम्हारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है तुम सुबह शाम रोज एक घंटा वो पत्थर को धक्का देना ये ठीक है सुबह देखा तो बहुत बड़ा पत्थर इतना बड़ा पत्थर था कि 100 आदमी एक साथ धक्का देने से भी हिलेगा नहीं इतना बड़ा पत्थर लेकिन वो सुबह शाम एक घंटा धक्का देता था तो जो देखते थे वो लोग क्या तुम पागल हो गया क्या इतना बड़ा पत्थर मैं एक सौ आदमी हिला ने तू अकेला अकेला धक्का दे रहा है कुछ मत कहो भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया कहा है एक घंटा सुबह शाम धक्का मैं दूंगा तो एक माह दो दो महीना तीन महीना सब लोग पागल सब बोलने करी ये बुद्ध है पागल है ये स्वप्न बस देखा और धक्का देना शुरू कर दिया आसपास में सब लोग समझाने अरे भाई तुम्हारे पिताजी अच्छे थे तुम्हारे दादाजी अच्छे थे तुम ऐसे पागल कैसे बन गया तो उसने छह महीने के बाद सोचा नहीं अब धक्का नहीं सब लोग पागल में नहीं दूंगा जिस दिन रात को सोया सोचा धक्का नहीं दूंगा भगवान फिर सोपने क्या धक्का नहीं दे नहीं प्रभु दूंगा दूंगा मैं अब दूंगा ठीक है फिर धक्का तीन मास धक्का दे नौ महीने में तो सब पागल बोलने लगा और उसने सोचा नहीं भगवान बोलने से भी धक्का नहीं दूंगा ठीक है ऐसा करके सोगा तो भगवान ने फिर दर्शन दिया क्या तुम धक्का नहीं देखिए प्रभु दूसरा कुछ काम दीजिए ठीक है धक्का दीजिए ठीक दे, है देखिए आप मुझे इतना बड़ा पत्थर को धक्का देने के लिए बोल रहे हैं सुबह शाम एक घंटा अच्छा मैं मे, अच्छा मेरी क्षमता है क्या उसको हिलाने की 100 आदमी धक्का हिल नहीं पाएगा तो धक्का लाभ क्या है उसको तो भगवान ने कहा मैंने तुमको हिलाने के बोला है क्या हिलाने के नहीं कहा मैंने तुमको धक्का देने के लिए कहा तुम बोलते हो क्या लाभ हुआ अच्छा पहले तुम्हारे कमर में दर्द दर्द था अब क्या है <laughs> अच्छा हाथ हाँ को नींद आने वाहन अभी नींद आती है ठीक है ये सुबह शाम एक घंटा धक्का देने का मतलब क्या है मानुमे सुबह शाम एक घंटा भगवान का नाम करना भगवान का नाम करने से ध्यान जब करने से भगवान मिल जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम सुबह शाम एक घंटा भगवान का नाम करें भगवान की कृपा हो देखिए जब छोटा सा बच्चा मां की गोद में उठना चाहता है तब छोटा सा बच्चा क्या करता है अपना छोटा छोटा दूट हाथ ऐसा ऊपर करता है ठीक है उसकी क्षमता नहीं है मां की गोद में उठने के लिए खड़ी है लेकिन माँ उसको गोद में ले लेती ये हम सब है ना छोटे छोटे बच्ची की तरह हमारी क्षमता नहीं भगवान के पास समझा सके लेकिन सुबह शाम भगवान का नाम करते करते हम दो हाथ जब ऊपर करेंगे भगवान हमको गोद में उठा लेंगे ये देखिए हम जब ये राम रामचरित मानस के बाद में अंत में जब हम कहते नमः पार्वती पते हर हर महादेव तब सब लोग हाथ ऊपर करते हैं ये हाथ ऊपर करने का मतलब वही है लेकिन जब हम हाथ ऊपर करते हैं ना तो बस भगवान हमको गोद में उठा लेंगे ठीक है इसीलिए हाथ ऊपर किया जाता है ठीक है तो बस भगवान के पास वही प्रार्थना करें हम सब लोग कि हम अपनी जो साधना है हम जारी रखेंगे जितना हो सके सुबह शाम भगवान का नाम करेंगे और भगवान की कृपा अवश्य होगी मुझे यहाँ के बड़े महाराज ने जो यहाँ रामचरित मानस करने का मौका दिया इसे, इसे मैं बहुत आनंदित हूँ आपका जैसा श्रोता मुझे कहीं नहीं मिला बहुत बहुत अच्छे आपने अच्छी ढंग से सुना है ठीक है तो मोबाइल तो सब जगह बजता है ठीक है यहाँ से भी ज्यादा लेकिन महाराज इतने स्ट्रिक थे ना बजा ही नहीं देखे <laughs> <laughs> महाराज की मेहरबानी है ठीक है <laughs> तो सचमुच मुझे बहुत आनंद आया मैंने तीन चार दिन भक्त समा तीन दिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ध्यान से सुना इसलिए आप सबका आभारी हूं और महाज के चरणों में फिर मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ हम सब मिलकर रघुपति राघ और आज संकेत करेंगे jisuk pati rakharajaram patitapa bh sitaram rakupatikana naya naya सीता राम सी तारा भज प्यारे तू सीता ta uh -huh. संमति देव भगवानीश्वर अल्ला बन रघुपति रा घुपरा जरा पदे कपा राम रघुपति राम झो रघुनंदन शो श्याम जान वल्लभ राम झो भज लोगे शीतरा हम नींदरा दिन में का कब भजलोगे रघुपति रूपति र Jay Ram, Sri Ram, Jay Ram, Jay Jay Ram, Sri Ram, Jay Ram, Jay Jay Ram. Merupeti Ram, Bhavrajara, Patapavni Shita. जरा पते पाव निशीता श्री रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय शारदावर राम कृष्ण की जय देव की जय शब संतन की जय ओ नमः पार्वती पतेह हर हर महादेव